गीता तत्वचिंतन महाभारत युद्ध और उसकी भूमिका जो चक्रवर्ती सम्राट रह चुके हैं उन युधिष्ठिर की मांग कितनी सामान्य है पर अधर्मी दुर्योधन पांच गांव देने की कौन कहे सुई की नोक बराबर जमीन भी पांडवों को नहीं देना चाहता वह पांडवों को नष्ट कर देने पर तुला है और युद्ध की सारी तैयारियाँ कर रहा है संधि प्रस्ताव लेकर जब श्री कृष्ण कौरव सभा में गए तो तरह तरह से उन्होंने दुर्योधन को युद्ध की व्यर्थता के संबंध में समझाया और अंत में कहा कह पत्प्य पुत्र भातृंजा संबंधीन तथा न इमे अस्तु विनयु इमें भरतसम अस्तुशेषं कौरवाण मांूदिदम इति कुलघ्नती नोचे था नष्टीर्तिर्नराधिप तामे स्थापय यौवराज्ये महारथा महाराज पितरम धृतराष्ट्रम जनेश्वरम माता श्रियमायावस्मस्था समुता अर्धम प्रदा पार्थेभ्यो महती पांडवै सत्सम चुहृदा वच संीय मित्रैश्च्रण्यवापी दुर्योधन अपने इन इनपुत्रो भाइयों कटुंबे जनो और सगे संबंधियों की ओर तो देखो ये श्रेष्ठ भरतवंशी तुम्हारे कारण कहीं नष्ट न हो जाए नरेश्वर कौरव वंश बचा रहे इस कुल का पराभव न हो और तुम भी अपनी कृति का नाश करके कुलघाती न कहलाओ महारथी पांडव तुम्ही को युवराज के पद पर स्थापित करेंगे और तुम्हारे पिता राजा धित्राष्ट्र को महाराज के पद पर बना, बनाए रखेंगे तात अपने घर में आने को उद्यत हुई राज लक्ष्मी का अपमान न करो कुंती के पुत्रों का आधा राज्य देकर स्वयं विशाल संपत्ति का उपभोग करो पांडवों के साथ संधि करके और अपने हितैषी सुहदों की बात मानकर मित्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए तुम दीर्घकाल तक कल्याण के भागी बने रहोगे पर दुर्योधन के सिर पर तो काल नाच रहा था उसे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य विदुर और धिसराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण की बात मान लेने की सलाह दी पर दुर्बुद्धि दुर्योधन अपने अहितकारी निश्चय से टल से मस्त न हुआ उसने श्री कृष्ण को दो टुक उत्तर देकर संधि की सारी संभावना ही समाप्त कर दी उसने कहा केशव इस समय मुझ महाबाहु दुर्योधन के जीते जी पांडवों को भूमि का उतना अंश भी नहीं दिया जा सकता जितना कि एक बारीक सुई की नोक से छिद सकता है दुर्योधन अधर्म अन्याय का प्रतीक है और युधिष्ठिर धर्म न्याय के। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच तो होता है पर वह असल में अन्याय और न्याय का युद्ध है जिस किसी प्रकार हम विवेचना करें हम देखेंगे कि पांडवों ने सदैव न्याय का ही पक्ष लिया कौरवों में पांडवों के प्रति सतत विद्वेश की अग्नि प्रज्वलित होती रहती थी दुर्योधन ने पांडवों को लांछित और अपमानित करने में कोई कोर कसर न रखी पहली बार दूत क्रीड़ा में जब युधिष्ठिर सब कुछ गंवा बैठते हैं उस समय पांडवों के प्रति दुर्योधन के वर्तन का ख्याल करें द्रौपदी आखिर कुर्वंशियों की ही बहू थी और उसका भरी सभा में किस प्रकार अपमान किया गया वह हम सभी जानते हैं आज का समाज अधर्म और अन्याय से कितना भी ग्रस्त क्यों न हो पर सार्वजनिक रूप से किसी नारी का यदि उस प्रकार अपमान किया जाए तो वह चुप नहीं बैठेगा पर दुर्योधन की रात सभा को देखिए एक से एक धुरंधर धर्मवेत्ता गण वहाँ बैठे हैं द्रौपदी अपनी लज्जा को किसी प्रकार बचाते हुए करुण स्वर से धर्म की दुहाई देकर सभा सदों से न्याय मांगती है और पूछती है कि उसका इस प्रकार अपमान किया जाना क्या धर्म है और ये धर्म की ज्ञाता भीस्पितामह आचार्य द्रोण और कृपा तुल्य धित्राष्ट्र सबके सब सिर सब गड़ा लेते हैं द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर नहीं देते यही अधर्म की पराकाष्ठा है जहाँ धर्म अधर्म के सामने इस प्रकार चुप हो जाता है अपना मुंह बंद कर लेता है सिर झुका लेता है ऐसा धर्म धर्म नाम के योग्य ही नहीं है बल्कि वह अधर्म से भी बढ़कर खतरा उत्पन्न करता है यह है दुर्योधन और उसके दरबार का स्वरूप जहाँ उसके स्वयं के कुल की नारी का इस प्रकार घोर अपमान किया जाता है तभी तो महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन भिष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को पूज्य कहकर उनसे लड़ने की अनिच्छा दिखाता है तो कृष्ण उसे धिक्कारते हैं जिन भीष्म और द्रोण आदि ने अधर्म का पक्ष स्वीकार किया हो और धर्म की ज्ञाता कहा अधर्म होते देख भी अपनी आँखें मूंद ली हो उन्हें मारने में किसी प्रकार का दोष श्री कृष्ण नहीं देखते उन्हें छल कपट से मारना भी न्याय है ऐसे लोग अधर्मियों की अपेक्षा भी अधिक खतरनाक हैं